सम्वेद्नाग सम्वेद्नाग के पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी बुद्धिमान सिया एक समय की बात है एक जंगल में एक शेर रहता था उस शेर के पैर में एक बार कांटा चुभ गया, पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना भी असंभव हो गया वह लंगड़ा कर बड़ी मुश्किल से चलता था वैसे भी शिकार करने के लिए दौड़ना बहुत जरूरी होता है लेकिन यहाँ तो शेर चल भी नहीं सकता था इसलिए कई दिनों तक वह कोई शिकार नहीं कर पाया और भूखों मरने की नौबत आ गई। कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर भी नहीं खाता परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा यहां भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। धीरे-धीरे पैर घसीटता हुआ वह एक गुफा के पास गुफा काफी संकरी थी और गहरी भी थी उसने उस गुफा के अंदर झांका, तो उसे वह बिल्कुल खाली नजर आई पर चारों ओर देखने, देखने पर, पर इस बात, बात के प्रमाण भी नजर आए कि कोई न कोई, कोई, कोई जानवर, जानवर इसके अंदर रहता है उस समय शायद वह जानवर भोजन, भोजन की, की तलाश में बाहर गया हुआ था। शेर, शेर चुपचाप चाप दुबक कर उस, उस गुफा के अंदर बैठ गया ताकि जब बाहर से वह जानवर वापस लौटे तो वह उसे दबोचे सचमुच उस गुफा में एक सियार रहता था जो दिन में बाहर घूमता रहता और रात को आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। सियार काफी चालाक था वो हर समय चौकन्ना रहता था जब उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो उसे, तो उसे संदेह संदे हुआ कि हो सकता, सकता है कोई न कोई, कोई शिकारी, शिकारी, शिकारी अंदर है, है। और वह शिकार की घात में बैठा हुआ है अपनी तो इस संदेह की पुष्टि करने के लिए सोच विचार कर उसने एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज लगाई गुफा अरे ओ गुफा गुफा में चुप्पी रही, उसने फिर, फिर से, से पुकारा, अरे तो ओ गुफा, तू तो कुछ, तो कुछ बोलती, बोलती क्यों नहीं है? भीतर शेर दम साधी बैठा हुआ था भूख के मारे, मारे उसका बुरा हाल था उसे तो उसे यही इंतजार था, था कि, कि कब सियार अंदर आए और वह उसके पेट में पहुंच जाए भाव ऐसी दबोच कर जल्दी से जल्दी, जल्दी खा लेने के लिए उतावला हो रहा था सियार ने एक बार फिर जोर लगाकर बोला अरे ओ गुफा तू कुछ बोलती क्यों नहीं है रोज तू मेरी पुकार सुनकर जवाब देती है और मुझे अंदर बुलाती है लेकिन आज तो तू बिल्कुल चुप है मैंने, मैंने तुझे पहले, पहले ही कह के रखा था जिस दिन, दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी दिन, दिन मैं, मैं किसी दूसरी गुफा, गुफा में चला जाऊंगा तो लो, लो मैं तो मैं जा रहा यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी और यही सोचकर कि कहीं सियार वापस, वापस न चला जाए उसने अपनी, अपनी आवाज, आवाज बदलकर जोर से पुकारा, पुकारा। सिया राजा मत जाओ, जाओ अंदर आ जाओ देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सिया शेर की आवाज पहचान गया और वह उसकी मुर्ता पर हंसता हुआ वहाँ से चला गया और फिर कभी भी लौटकर नहीं आया बेचारा मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाता अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी बुद्धिमान सिया वाचक स्वर भारती परिमि